करुणालयम करुराल नमा भगवत्म शंकर लोकशंक शंकर केशवम् बातरायण भाष्यन्दे भगवरात्मे मूर्ति विभागि दक्षिणा श्री सतगुरु महाराज की जय ओम नमो नारायणा ब्रह्मसूत्र तृतीयाध्याय चतुर्थ पाद में चतुर्थाधिकरण पूरा हो गया था पारिप्लवाधिकरण ये स्तुत्या अधिकरण पारिप्लवाधिकरण यह दोनों अधिकरण पूर्व पाद के प्रसंग में उपासना के संबंध में आया था इसके पहले परामर्शाधिकरण और पुरूषार्थाधिकरण दोनों अधिकरणों में जिन पुरुषार्थों को लेकर के विचार किया था आश्रम धर्म और कर्म को लेकर विचार किया था उन्हीं विषयों को अभी आगे विस्तार करेंगे उनमें जो जो निर्णय करना होगा उस विषय पर विचार करेंगे पूर्व पाद में विस्तार से अनेक प्रकार के साधनों का उल्लेख हुआ उपनिषदों में जितने प्रकार के साधन हैं उपासनाएं हैं आंतरिक और बाह्य साधन को भी लेकर के हैं अब उन साधनों का क्रम का विचार होगा ये भी आश्रम धर्म के अनुसार होगा और विशेष करके जो उर्धरेता आश्रम है उनके आधार पर विचार होगा और आश्रम धर्मों में चार पुरुषार्थों का संबंध जो सिद्धांत में वेदांत में सनातन धर्म में माना जाता है उसका भी यहां क्रम का कथन क्रम का कथन करेंगे जिससे कि अन्य आश्रमों का भी यानी गृहस्थादि आश्रम भी क्रमशः मोक्ष का साधन है यह सिद्ध होगा इन साधनों का विशेष विचार वैसे तो भगवत गीता में उपलब्ध होता है भगवत गीता को वेदांत का साधन शास्त्र माना जाता है जैसे उपनिषद वेदांत का सिद्धांत शास्त्र है और ब्रह्मसूत्र वेदांत का न्याय शास्त्र है भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता वेदांत का साधन शास्त्र है अर्थात जो व्यवहारिक साधनों को जानना चाहिए अनेक प्रकार के साधन और कौन किस साधन को कर सकता है ये सब ज्ञान आपको गीता से प्राप्त हो गे में अनेक अध्यायों में ये ज्ञान भी है भक्ति भी है कर्म भी है सब यहाँ तो गीता संबंधी शास्त्र का विचार साधन का विचार यहां नहीं होगा यहां तो उपनिषदों में जो कहा गया है उन साधनों को लेकर के चर्चा करेंगे और गीता वाक्यों के द्वारा कहीं निर्णय भी देंगे ऐसा यहां होगा अभी अब यहां से लेकर के अंत तक सारे अधिकरण प्रायः इसी विषय की चर्चा ही करेंगे इसमें अब आगे का अधिकरण है अग्नि ईंधन आदि अधिकरण तो अब तक जो विचार हुआ उसमें ऐसा लगने लगा कि ज्ञान ही साक्षात् मोक्ष का साधन है और अन्य यज्ञयागा का कोई वहां तात्पर्य नहीं है यज्ञ यागा नहीं करनी चाहिए मोक्ष के लिए यज्ञ यागा प्रयोग में नहीं आता क्योंकि मोक्ष के लिए लक्ष्य करके कोई यज्ञ का विधान शास्त्र में प्राप्त नहीं होता मोक्ष का अधिकारी जो बनता है मुमुक्षु उसके पास भी यज्ञ यागा करने के लिए साधन नहीं रहता यानी पशु पत्नी धन आदि इनके पास नहीं रहते सब त्यागा हुआ होता ऐसे अनेक हेतु है जिसे ये निश्चय होना है यज्ञ यागा तो मोक्ष का साधन नहीं हो सकता ऐसा ही हुआ था क्योंकि निर्वेद आयात नास्त्य कृतकृत वैराग्य प्राप्त करने के बाद ही ये साधन आगे होगा ऐसा कहा था परामर्श अधिकरण में भी ब्रह्म संस्थ इस विषय में यज्ञोंध्ययन दानम ये तो गृहस्थों के लिए कहा है अब इसलिए अब ये यज्ञयाग आदि अत्यंत अनपेक्षित है अथवा इनकी अपेक्षा है यदि अत्यंत अनपेक्षित है तो उसका कारण क्या है यदि अपेक्षित है तो किस स्थिति में अपेक्षित है किसको अपेक्षित है कितना अपेक्षित है ये सब निश्चय होना है तो ये पहले जो अधिकरण है अग्नि ईंधन आदि अधिकरण अग्नि ईंधन अनपेक्षा ये कहेंगे उसके बाद में इसकी अपेक्षा के संबंध में विचार करें ये इस अधिकरण में ये कहना चाहते हैं कि साक्षात यज्ञ से तो मोक्ष नहीं होता यानी कर्म से मोक्ष तो नहीं होगा और यज्ञ कोई ज्ञान नहीं होता है यज्ञ को कोई ज्ञान नहीं माना है यद्यपि ज्ञान यज्ञ ऐसा हम कर देते ज्ञान यज्ञ न देना हम इष्ट श्यामेरी ऐसा भगवदगीता में ज्ञान यज्ञ स... जब कहा जब यज्ञ ज्ञान यज्ञ जैसा गीता आदि शास्त्रों को लेकर के ज्ञान यज्ञ की बात करके वह यज्ञ शब्द का अर्थ ही कुछ और है वह यज्ञ शब्द का अर्थ यागरूप यज्ञ नहीं है यज्ञ शब्द का ऐसा अर्थ भी होता है कि जो कोई भी एक पुरुषार्थ के लिए आप कुछ समर्पण करते हैं इदम न ऐसा करके स्वत्व का त्याग परार्थ करते हैं उसको यज्ञ कहा जाता है यज्ञ में स्वत्व का त्याग ही होता है स्वाहाकार आदि के द्वारा इंद्र आदि देवताओं को आप अपने पास जो भविष्य आदि सामग्री है उसको लेकर के स्वत्व का त्याग करते यह दान का अर्थ भी यही है दान जो होता है दान जहां भी जिसको भी दान किया जाता है उसमें चतुर्थ अंध का प्रयोग होता है विभक्ति में चतुर्थी प्रयोग होता है तो संप्रदान में चतुर्थी का प्रयोग होता है चतुर्थ अंध का प्रयोग संप्रदान में होता है चतुर्थी का अर्थ ही संप्रदान चतुर्थी संप्रदान अब ये चतुर्थी संप्रदान करके जिसको कुछ दिया जाता ये ध्यान रखना होता है कर्मकांड में कर्मकांड में मीमांसा शास्त्र में जब अयन किए थे उस समय इस पर विचार किया था दान होता है देना मतलब दान का अर्थ देना होगा लेकिन उसमें जो धाधु आदि का प्रयोग करते हैं उसका थोड़ा अंदर होता है जो दान के लिए जो दादू प्रयोग करते हैं वो चतुर्थ अंध के साथ प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपने पूरा ही दे दिया अब वापस नहीं आएगा और जिसको दे दिया गया उसका उस पर आपका कोई अधिकार नहीं उसको दान कहते हैं। और वहीं संप्रतान विभक्ति का प्रयोग होता है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है मतलब जहां देने के बाद में वापस नहीं आता हो उसको ही दान मानना है और उसी को संप्रदान कहता है और दूसरा दान होता है आप तत्काल के लिए किसी को कुछ देते और ऋण में देते किसी के पास कुछ सामग्री नहीं है आपसे मांगा आपने काम के लिए दिया जैसा कोई किसी को पेन लिखने के लिए दिया और कोई पैसा दिया कोई वस्तु दिया कुछ भी दिया वो जो है उसमें वो वापस आता है वो वापस लेने के लिए होता है तो उसमें चतुर्थी का प्रयोग नहीं होना है। वहां जो है द्वितिया का प्रयोग होगा और यछदी बोला जाएगा दादाजो में जो बनकर के अच्छी बनता है अच्छदी अच्छता ऐसा मतलब दूसरा प्रयोग होता है ऐसा उन्होंने कहा ये विशेष होता है और ये जो दान वास्तविक होते हैं, संप्रदान के द्वारा जो इंद्राया स्वाहा करके आपने दे दिया अथवा किसी को कोई वस्तु दान दे दिया दान देने के बाद ये नियम है कि वो दान दे दिया गया आपके हाथ से वो चला गया और ये अभी मेरा नहीं है करके आपने अपना स्वत्व का त्याग कर दिया कि स्वत्व का त्याग ही दान है दान का ध्यान की व्याख्या यह है स्वत्व त्याग को ध्यान करते स्वत्व मतलब अपनापन सत्तों क्या है अपना बन ये मेरा मामा ऐसा भाव था वो मामत्व तो भाव को त्याग दिया जाता है और ऐसा त्याग करके किसी को कोई वस्तु प्रदान करने की बात फिर उस वस्तु में उस उसको लेकर के वो क्या करता है ये आपको देखना नहीं कुछ भी कर सकता वो आपका नहीं है अभी तो वो उसमें से क्या होगा उसका क्या परिणाम होगा आगे क्या होगा वो नहीं देखना उसका आपका अधिकार में नहीं है यदि आप फिर उसमें अपना स्वत्व रखते अरे वो मैंने दिया था वो अच्छा प्रयोग कर रहे है कि नहीं कर रहे है। ऐसा यदि भाव आपके मन में होता है तो उसका अर्थ यह है कि आपने स्वत्व त्याग नहीं किया ऐसा होता है, ऐसा में ये बक, आ, बोला गया इसलिए क्या करते हैं इंदिराय स्वाहा इधम नमम ये पीछे जोड़ा जाता है जोड़ने का अस्त है ना ये मनुष्य बड़ा लोभ होता है वो सोचा है इंद्र के लिए दे दिया तो गया अब लेकिन हमारी चीज गई है तो वो गया कहा वो इंद्र को मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो तुरंत बोलते हैं कि इदम न ममा अब मेरा ये नहीं है ये तुम्हारा हो गया अब इंदिराये स्वाहा बोलने के बाद भी फिर मेरापन रह जाए थोड़ा में ऐसा ना हो इसके लिए इदम न ममा जोड़ा जाता है मंत्र के पीछे मंत्र का अंग बन करके तो ये दोनों में अंदर होता है अब जो आप दान में दे दिया अभी उसके पास उसके बाद में भी उसके बारे में यदि आप चिंतन करते हैं उसका अर्थ क्या है दान में दान नहीं हुआ है उसको उत्तम दान नहीं मानते और दूसरी बात यह है एक तो दान देने के बाद में उस वस्तु का क्या हुआ उस धन का क्या हुआ क्या कैसा हो गया यह आपको आगे देखना नहीं हो गया जो हो गया कुछ हो गया लेकिन दान देने के पहले पात्र को जांचना पड़ेगा ये तो दान देने के पहले आप आपके पास है सत्य तो आपके पास है अब मामा भाव आपके पास है अब वो मामा भाव को आप देना चाहते हो दूसरे के पास उसके पहले आपको देखना है कि मैं ये देगा तो इसका प्रयोग सही होगा ये पात्र सही है कि यह योग्य है कि अयोग्य है ये आ, आ, आ, सब अच्छा करेगा नहीं करेगा या बिगड़ेगा सब सोचना पड़ेगा सोच के बाद पात्र की परीक्षा योग्य पात्र को परीक्षा करके तब आप दे दें और देने के बाद फिर उसके बारे में चिंतन न करें तब वो देना बनता है तो ये जो दान है ये त्याग का लक्षण होता ये दान को क्यों करते हैं क्योंकि आगे त्याग अभ्यास करने के लिए ऐसा करके आपने सब कुछ त्याग दिया अब कुछ भी आपका है नहीं और वापस उससे लेना भी है जिसको दिया लेना है तो आप आपके अधिकार से उनको पूछ नहीं सकते हो सकता है वो वही वस्तु तो आपको वासप जरूरत है तो वो अपनी इच्छा से दे तो ठीक है आप ले सकते हैं पर वो तो उसका दान हो जाए प्रत्यादान होगा लेकिन देने के बाद प्रत्यादान आप नहीं कर सकते कि ये मैंने आपको दिया था इतने पैसा अब वो वापस दे दो ऐसा आप मांग नहीं सकते ऐसा मांगना नहीं होता है सिर्फ दान का भी बहुत बड़ा नियम है कि ये सब नियम के अनुसार दान होता अब यहाँ क्या है कि अब गृहस्थाश्रम में रहते हुए उन्होंने अभ्यास की दृष्टि से जो कुछ किया उसको दान दे दिया दान देने के बाद में बाद में उसको वैराग्य हो गया निर्वेद आ गया निर्वेद होने के बाद वैराग्य हो गया उसके बाद में फिर उसके पास कोई वस्तु है ही नहीं जिससे कि आगे वो यज्ञादि करें तो फिर यज्ञादि का साधन कैसे हो सकता इसीलिए यहां कहना चाहते हैं कि यद्यपि ज्ञान को साक्षात यज्ञादि की आवश्यकता नहीं है यज्ञादि को साक्षात ज्ञान का साधन यानी मोक्ष का साधन नहीं कहा जा सकता अब ज्ञान यज्ञ करते हैं तो ज्ञान यज्ञ में जो आप समर्पण करते हैं ज्ञान के विचार को या फिर अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय आदि को समर्पण करते हैं उसी के लिए उसको ज्ञान यज्ञ वो गीता में कहा वो कोई यज्ञ का रूप नहीं है किंतु वो समर्पण भाव यज्ञ का जो मुख्य अंश है वो जो समर्पण है वो उसमें आया इसलिए उसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है लेकिन वो सामग्रीवान यज्ञ नहीं है सामग्रियों के साथ जो यज्ञ होता है ऐसा यज्ञ है न जब यज्ञ ऐसा है न ज्ञानी यज्ञ ऐसा जब यज्ञ में भी जब यज्ञ भी कहा विधा में तो जब यज्ञ है कि वो आप स्वतंत्र ही करते हैं जब यज्ञ के लिए और कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं होती आप स्वयं होते हैं उसमें एक जममाला होती है और मन में जब करता है किसी की सहायता नहीं चाहिए है न इसीलिए यहां यज्ञ आदि जो कहा गया है वो कितने प्रकार के यत्न हैं और उन यज्ञों में साक्षात कोई यज्ञ साधन बनता है कि नहीं बनता है तो यहां यही निश्चय करेंगे पहले ये बोलेंगे कि यज्ञ आदि से साक्षात मोक्ष तो नहीं हो सकता इसलिए मोक्ष के फलदान में यानी ज्ञान के बाद मोक्ष फलदान जो होता है उसमें यज्ञ यागा की कि किसी की अपेक्षा नहीं यहां तक पुण्यों के भी अपेक्षा नहीं कोई पुण्य से मोक्ष नहीं मिलता वो ऐसा हमारा वेदांत एक ही शास्त्र ऐसा कहता है यानी पूरे ब्रह्मांड में मतलब जितने प्रकार के भी शास्त्र हो ना और जितने प्रकार के मत मतांतर हो उनमें एक ही ऐसा वेदांत है जो कहता है कि पुण्य से मोक्ष नहीं होता बाकी सभी कहते हैं कि पुण्य से भी मोक्ष होता हम कहते हैं पुण्य से मोक्ष नहीं होता हम ज्ञान से मोक्ष मानते वैसे सांग भी लगभग ऐसा मानता है लेकिन जैसा वेदांत कहते वैसा नहीं मानता हो भी ज्ञान से मानते हैं कर्म से नहीं मानते तो पुण्य से मोक्ष ना होने का अर्थ क्या है ये अभी यहां बताएंगे पुण्य से नहीं होगा क्योंकि पुण्य तो इतना ही करता है आपको शुद्ध कर देता है जैसे स्नान दान आदि आपको शुद्ध करता है वैसे पुण्य आपका अंधकरण को शुद्ध करता है और अंधकरण की शुद्धि के बिना आप ज्ञान प्राप्त कर नहीं ज्ञान प्राप्त किए बिना आपको मोक्ष नहीं हो सकता इस क्रम से तो पुण्य अनिवार्य है किंतु मोक्ष के लिए पुण्य नहीं चाहिए ऐसा मोक्ष के लिए पुण्य छोड़ना पड़ेगा ना पुण्य पाप छोड़ करके तब मोक्ष होगा और पुण्य पाप में कोई भी रख गया तो मोक्ष नहीं होगा इसलिए वो क्रम में देखना है इसलिए क्रम की अपेक्षा से यहां बताएंगे और आगे जाकर के और आपको फिर उसी में होगा कि अब क्रम मुक्ति के लिए क्या साधन बनेगा और उसमें से क्या आ, आ, आ, होना चाहिए इत्यादि आपका आगे विचार करेंगे और शुद्धि के लिए अब ये जो शुद्धि साधन कहते हैं इन सबको जितने भी प्रकार के साधन है इनको सब शुद्धि साधन कहते हैं तो शुद्धि साधन का मतलब आपको उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि शुद्धि साधन का अनुष्ठान न करेंगे आपको फिर फल प्राप्त होगा ऐसा नहीं होता तो ये संध्यावंदन नित्य कर्म है ये शुद्धि साधन में रखा है और ये अनिवार्य शुद्धि साधन है वो सबके लिए चाहिए ये मोक्षार्थी के लिए भी चाहिए और यज्ञार्थी के लिए भी चाहिए स्वर्गार्थी के लिए भी चाहिए सबके लिए चाहिए ये नित्य कर्म चाहिए और स्वाध्याय भी शुद्धि साधन है आंतरिक शुद्धि का साधन होता है वो भी करना चाहिए नित्य जो स्वाध्याय करते हैं और जो बाह्य शौचादी है शौच जो हम शारीरिक शौच करते हैं स्नान करते हैं भस्म धारण करते हैं और आचमन करते हैं ये सब शुद्धि साधन है आगे आपको बताएंगे और ध्यान करते हैं ये भी शुद्धि साधन है प्राणायाम करते हैं ये भी शुद्धि साधन है आहार करते हैं भोजन करते हैं ये भी शुद्धि साधन इनको सबको करना पड़ेगा और इनके बिना होगा नहीं ये भी बताएंगे लेकिन ये सब किस स्तर में है ये करने पर ज्ञान होगा ऐसा नहीं है ये करने पर आपके शरीर मन आदि शुद्ध हो जाएगा योग में क्रियाएं हैं जो षटकर्म है षट कर्म, कर्म क्रियाएं हैं प्राणायाम है ये सब करने से आपके शरीर की शुद्धि होगी पेट आदि ठीक रहेंगे स्वस्थ रहेगा तो मन ठीक काम करेगा और विचार स्पष्ट होगा नींद नहीं नींद नहीं आएगी निद्रा को जीतेंगे तो अच्छा अच्छा काम होता है ब्रह्मचर्य का पालन होगा शक्तिवर्धन होगा आदि आदि बहुत सारे फल होता है ये सारे शुद्धि साधन है इनके बिना नहीं हो सकता जैसा तैसा आहार विहार करेंगे फिर आप सोचेंगे कि हम ज्ञान विचार करेंगे नहीं होता है वो ज्ञान को स्थिर नहीं होगा इसीलिए ये विवाह करेंगे कि ये शुद्धि का साधन को आप साक्षात साधन न मानिए किंतु शुद्धि का साधन भी आवश्यक है तो किस किस स्तर पर आवश्यक है ये तो सूत्र में बताएंगे आगे पहले अभी विस्तार से ये न्याय संग्रह कार्य प्रस्तुत रख रहे हैं आगे के विषय में अलग अलग स्थान में आएंगे जो विषय उन सबको लेकर के यहां विचार करने जा रहा है ये अग्नि ईंधन आदि अनिकरण में न्याय संग्रह देखिए, एक सूत्र का अधिकरण है यद्यपि परिवराज कामणोर इतरेतर व्यतिरेक का न संबंधा कहते हैं यद्यपि ये माने परामर्श अधिकरण से संबंध कर रहे हैं यद्यप परिव्राजक आदि जो आश्रम है इनमें ज्ञान और कर्म का इतरे तरह व्यतिरेक तर अभाव होने से जहाँ ज्ञान है वहां कर्म नहीं है जहाँ कर्म है ज्ञान नहीं है ऐसा बताया वहां इसलिए तो ब्रह्म संस्था अमृतत्व तो में यदि करके निश्चय किया था तो इधर इधर व्यतिरेक होने से न संबंधा हा। इनका संबंध नहीं बनता ऐसा दिखता है अब तक यही मालूम हुआ था कल जैसा हमने पूछा था यही तो संबंध दिखता है ज्ञान के ज्ञान अलग है कर्म अलग है ज्ञान मार्ग अलग है कर्म मार्ग अलग है ऐसे तो सिद्ध हुआ था अभी तक तो संबंध नहीं है एक एक एक विचार तो यह है तेषु ज्ञानोत्पत्त्यर्थ कर्म व्यतिरिक्त स्वतंत्र कर्माभाव यद्य है अभी आगे जोड़ेंगे बाद में तथा भी करके बाद में जोड़ेंगे तेषु मानी जितने भी ज्ञान कर्म आदि है इनमें ज्ञानोत्पत्त्यर्थ ज्ञान उत्पत्ति के हेतु कर्म व्यतिरिक्त स्वतंत्र कर्म अभाव ज्ञान उत्पत्ति के लिए जिस कर्म की आवश्यकता है उस कर्म को छोड़कर के कोई स्वतंत्र कर्म वहां नहीं है ऐसा कर कमाज बनाया उन्होंने ज्ञान उत्पत्ति अर्थ ज्ञान उत्पत्ति के लिए जो कर्म चाहिए वो कर्म से व्यतिरिक्त व्यतिरिक्त माना उससे अलग स्वतंत्र कर्म अभाव स्वतंत्र कर्म का अभाव है कहा ये परिवराजक आदि परिवराजक आदि में ज्ञान उत्पत्ति अर्थ जो कर्म है वो कर्म तो है इसका मतलब भिक्षाड़न करना शवजादी जाति नियम करना इसे बोला ना वो सब है उनके पास लेकिन उससे अतिरिक्त कर्म वहां नहीं परिवराजक में वो ऊर्धरेता जो आश्रम है नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में इत्यादि तो कर्म व्यतिरिक्त स्वतंत्र कर्मवान नहीं है एक यद्यपि भी यहां तक हो गया अब दूसरा यद्यपि है यद्यपि च ये क्या है पूरा लिख के एक वाक्य बनाएंगे इनका पूरा आप आगे से देखें जितना पारा लिखा हुआ एक ही वाक्य है तो वो आपको मिला मिला करके अर्थ करते जाना पड़ेगा आ, ऐसे इनकी शैली यही है यद्यपि च ईश्वर आत्मा परिपालनादीना दृष्टार्थतया धर्मत्वभावात् कर्मशून्यु देवादिषु ब्रह्म विद्या मोक्ष फला हां अब कहते हैं ये जो यद्यपि ऐसा है कि ईश्वरा आज्ञा परिपालनादीना, ईश्वर की आज्ञा के पालन करना चाहिए ईश्वर सर्वभूतान हृदय अर्जुन दिष्ट आ ईश्वर सबके अंदर रहता हुआ सबको संचालन करता है से दुर्वितरण कैषा लोगा नाम असंभेद आया भीषास्मादय भीषोदय सूर्य इत्यादि सब बताया कि ये उस ईश्वर के भय से ही यहां सब कुछ होता है तो ईश्वर के आज्ञा का पालन करना है ईश्वर के आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते तीसरा ईश्वर क्या है वेद आज्ञा है वेद जो कहा शास्त्र में जो कहा वही ईश्वराज्ञा तो ईश्वर आज्ञा परिपालदि ईश्वर आज्ञा के परिपाल जो है ना यह क्या है यह दृष्टार्थदया ये फल देने वाला है ईश्वर आच् का परिपालन करेंगे तो इस लोक में आपको कुछ फल मिलेगा दृष्ट फल है प्रत्यक्ष फल मिले। और इसीलिए क्या है धर्मत्व अभाव दृष्टार्थ होने से इसको धर्म नहीं माना यानी परलोक के लिए पुण्य नहीं माना ईश्वराज्ञा आदि जो भी है ठीक है धर्मत्व न होने, होने से क्या होगा कर्म शून्यषु देवादिशु जो कर्म रहित देवदा आती है तो देवदा क्या है कर्म नहीं कर सकते जिसको कर्म कहा जाता है ना अभी एक कर्म की परिभाषा आपको याद रखनी पड़ेगी देवदा कर्म नहीं कर सकते तो आप सोचेंगे देवदा कुछ भी करता नहीं ऐसा नहीं है देवदा करते तो है उनके पास शरीर भी रहता है उनका कुछ कार्य भी होता है लेकिन जो कर्म हम कर सकते हैं जिसको हम कर्म माना है पुरुषार्थ संबंधी कर्म वो देवदा नहीं कर सकते अब जो यदि जो कर्म है वो ये देवदा नहीं कर सकते देवदा ये करते हैं ऐसे करके वेद वाक्य में आया वो स्तुति के लिए मतलब बड़े बड़े देवताओं ने इंदिरा दी ने किया ऐसा सोचेंगे वो स्तुति हो जाती है तो आप कर सकते हैं लेकिन कर्म तो मनुष्य ही कर सकता वो मनुष्य इसलिए है कि कर्म में जो भी कहा गया है ना करने के लिए वो सारे सामग्री यही प्राप्त होते वहां नहीं मिलता वो चमचा जो भी यज्ञ में डालने की सामग्री है वो तो देवलोक में है ही नहीं तो यही होगा ना तो यही होगा तो फिर यही करना पड़ेगा यहां से तो देवलोक में थोड़ी इधर वो, वो एक्सपोर्ट किया जाएगा ऐसा तो होगा नहीं इसीलिए वहां वो सामग्री है नहीं उनके पास तो अमृत है पता नहीं क्या क्या है और वो अमृत को डालकर के हवन तो कर नहीं सकता यहाँ सोमरस चाहिए सोमरस तो यहाँ होता है फिर गाय घी इत्यादि चाहिए तो वो सारे यही होता है इसलिए जो जो सामग्री वेद में यत्न के लिए कहे गए वो सामग्री यही प्राप्त होते हैं इसके कारण यही इस लोगों को ही माना गया और ये भी ऐसा एक बात है कि जिस स्थान में जिस भू खंड में ये वेद में कहे हुए जितनी सामग्री है वो सब यत्र तत्र प्राप्त होता हो उसी भूगंड में सनातन धर्म बना है पला है और स्थित है और वही वैदिक धर्म को माना है और उससे इधर सबको हम आशुरी के स्थान मानते इसलिए जो विदेश में यह सब नहीं मिलता हमारे सामान नहीं मिलता वहां गाय मिलती है लेकिन ये गाय जो हम गाय जिसको कहते हैं वो नहीं वो कोई और जानवर जंगली जानवर को गाय कहते हैं गाय जैसा आकार में दिखता है इसलिए गाय कहते थे और दूध में भी अंदर होता है हम जिस गाय के दूध को अमृत कहते हैं वो उसका गुण अलग है और वो उधर जो गाय के दूध है वो गाय हमारे हिसाब से वो गाय भी नहीं है दूध भी नहीं है फिर बाकी तो घी मकन आदि तो हो नहीं सकता ऐसा है क्योंकि ये सब सामग्री वहां नहीं मिलते इसीलिए कहा कि आप वहां कर्म नहीं कर सकते वो कर्मभूमि नहीं है वो भोग भूमि है क्यों कर्म के लिए जो साधन कहा गया वहां मिलता नहीं तो कैसे करेंगे वो उनके पास वो व्यवस्था है नहीं और इसलिए आपको कहा गया यदि आप सनातन धर्म को मानते हैं और वैदिक आचरण को मानते हैं तो वैदिक आचरण को मानने वाले ब्राह्मणों का ये नियम बताया कि आप बाहर मत जाओ विदेश ना जाने का कारण इसलिए उनके साथ विरोध है इसलिए नहीं उनको मालूम हो गया था पहले से अब जो लोग वेद में लिखे हैं उन्होंने वहां जाके देखा नहीं क्या क्या प्राप्त होता है लेकिन वहां न जाने का कारण इसलिए ये रखा कि वहां जाने पर आप कर्म नहीं कर सकते पहले तो सौजा अधि नियम ही इनको मालूम नहीं तो वहां कोई शवजादि भी नहीं करते स्नान आदि भी नहीं करते पानी नहीं मिलता फिर वो बहुत मुश्किल होता है तो वहां कैसे आप सहजा अधि नियम करेंगे नित्य कर्म करेंगे ये तो कोई कर्म तो हो ही नहीं सकता वहां अब जो है यहां अब करने वाले अभी जो करते हैं कि यहां सामग्री ले जाते अब ऐसी तो व्यवस्था नहीं कई सामग्री है कि आप इधर से उधर ले जाएंगे तो खराब हो जाएगा अब दूध दही आदि यहां से ले जाएंगे तो मुश्किल हो जाता है आजकल फिर फ्रिज में लेकर के जाता होगा पता नहीं क्या करता तो जैसा भी है ये उनका बहुत प्रैक्टिकल कारण था कि ऐसा नहीं कि वो वो लोग अच्छे नहीं है वो कोई मनुष्य नहीं है हम वहां जाएंगे ऐसा नहीं जाएंगे ऐसा नहीं इसीलिए ब्राह्मणों को और साथ, साथ, साथ को को नियम रखा था कि आप समुद्र पार करके यात्रा ना करें विदेश नहीं जाए और विदेश जाने पर उनको अपने समाज से बाहर किया जाता था क्यों वहां जाकर के सब बिगड़ के आएगा खाना पीना भी वहां ऐसे होता आजकल वहां वेजिटेरियन खा रहे हैं लोग वहां वेजिटेरियन कुछ मिलता ही नहीं है उनको वेजिटेरियन खाना कैसा है मालूम नहीं वो तो मांस खाने वाले हैं मछली मांस अंडे वंडे सब खाने वाले तो आप वहां जाएंगे तो भूखा तो रहेंगे नहीं वही खा करके आना पड़ेगा इसलिए मना किया था अब ठीक है उनको उनको भी ज्ञान की जिज्ञासा होती है ज्ञान की जिज्ञासा मनुष्य मात्र को सर्वत्र हो सकती है अब ज्ञान के जिज्ञासा के दृष्टि से आजकल लोग जाते हैं वहां उनको समझाते हैं पढ़ाते हैं सब कुछ करते हैं वो अलग बात है लेकिन हमारे धर्म में ऐसा कहा इसका कारण यह है। और उनको मणेच शब्द प्रयोग किया अब इसको लेकर के भी लोग विवाद करते हैं मणेच शब्द का ऐसा कोई गलत अर्थ नहीं है म्णे शब्द का इतना ही अर्थ है कि वो वैदिक धर्म में जो जो कहा गया उसका उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है जिनको उनको मणेज करते हैं हमारे भारत में भी कोई मृच हो सकता है जो यदि हमारा जो जीवनचर्या धर्म है उसका जो हम जो जिस, जिसको सिविलाइजेशन कहते हैं नागरिकता कहते हैं उसके बारे में जिनको जानकारी नहीं है उनको मृच कहा जाता है इतना ही मृच्य शब्द का अर्थ है गोमाम सब्सो यो तो इत्यादि करके उसका लक्षण दिया है बोधायन स्मृति में मृच्छा इत्युच्च कहा इसीलिए उनको मृच कहा ऐसा नहीं कि वो निंदनीय है ऐसा है करके नहीं कहा और आप देखेंगे शौजादी नियम भी उनको मालूम नहीं है जूठन के बारे में उनको मालूम नहीं है अस्पर्शदा के बारे में उनको मालूम नहीं है कि कब किसको पकड़ना चाहिए वो तो सबको गला लगा देते हैं तो वो सभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये सब जो है नहीं कर सकते हम यहां भी ऐसा नहीं कर सकते हमको यहां नियम है किसको गले लगाना है किसको नहीं लगाना है और सबको पकड़ के गले नहीं लगाते दूर से नमस्कार करना होता है आजकल कोरोना होने से सबको मालूम हो गया इतना तो अच्छा है तो मालूम हो गया इसका कितना फायदा और वो ये सब पहले क्या मान रहे थे गले लगाना बहुत बड़ी चीज है और तब जो है आत्मीयता होती है ऐसे करके हमारे भारत में बहुत सारे आचार्यों ने ऐसा उपदेश दिया क्योंकि उनको वैदिक धर्म में ये नमस्कार करने का या अभिवादन करने का जो भी बोला है वो क्या है उसका तथ्य तो उनको मालूम नहीं उन्होंने किया ही नहीं उसका साइंटिफिक रीजन क्या है उनको मालूम नहीं है अब मालूम हो गया कोरोना आने के बाद भी मालूम हो गया कि यह दूर से नमस्कार करने का बहुत बड़ा फायदा है और करना ऐसा ही चाहिए उससे उनकी भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा हमारी भी स्वास्थ्य ठीक रहेगी और सोशल डिस्टेंस इसी को तो स्पर्शदा कह रहे थे पहले सोशल डिस्टेंस तो आप को जबरदस्ती करा रहे हैं सबसे पहले तो उसी को स्पर्शदा कहने मतलब जब जहां जाके आपको स्पर्श करना नहीं हमारे का स्पर्शदा क्या है हमारे जब बचपन में सब सिखाते स्पर्शदा मतलब दूसरे आदमी को स्पर्श नहीं करना इतना नहीं है कि जैसा समझ लो यहां आपको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है तो आप हाथ इधर भी नहीं लगाना ऐसा है वो स्पर्शता केवल आदमी को स्पर्श करने का लेकर के बाद में ये राजनीति करने के लिए लोगों ने ऐसे बनाया स्पर्शता का तात्पर्य वो है ही नहीं जहां आपको आवश्यक नहीं है और जहां आप स्पर्श करने से आपके हाथ पैर आ जा शुद्ध हो सकते हैं वहां स्पर्श नहीं करने का सिखाया अब आप कैसे कर सकते हैं कि वो आदमी के लिए कहा और आदमी का संबंध में ऐसा होता है अभी कोई आदमी काम करके जब बगीचा से या और कहीं से बाहर से आ रहा है बाजार से आ रहा है और घर में भी ऐसा होता है कि कोई बाजार से आता है ना उसको स्पर्श मानते हैं वो बोलते हैं वो पहले स्नान करके आओ हाथ पैर के आओ कपड़ा बदल के आओ तब घर में घुसने देता है वो घर के अंदर भी ऐसा होता है ऐसा नहीं कि जाकर के वो उसको गले लगाएंगे कारण क्या है वो जब बाहर जाता है तो बाहर से धूल उसका गंदगी बैक्टीरिया सब लेके आता है बाजार जाएंगे वो तो होता ही है तब घर में प्रवेश करने के पहले घर के बाहर एक स्थान होता है वहां जाना पड़ेगा हाथ पैर धोना पड़ेगा आपका गंदा कपड़ा वहां डालना पड़ेगा फिर आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं तो उस समय तक उसको स्पर्श ही मानते किसी मृत्यु में गया स्पर्श मानते हैं इत्यादि वो तो होता है इसलिए स्पर्श का मतलब वो है ही नहीं जिसको अभी सोशल डिस्टेंस हम कह रहे हैं ना कोई स्पर्श था सब एयरपोर्ट में सब जगह लिखा हुआ होता था कोई आप अननेसेसरी कहीं टच नहीं करो ये नहीं करो यही तो हम बोलते थे अननेसेसरी टच करने की जरूरत क्या है अब जहां टच करें तो हाथ धोएं और पानी पीने के पहले भी मुग्ध हाथ धोना है और बाद में भी धोना इतना तक हम लोग उस मानते थे ये शौचाचार का नियम है ये कोई भेदभाव उत्पन्न करने के लिए कोई विवाद उत्पन्न करने के लिए नहीं किया था उन्होंने ये शौचाचार का नियम है और जो शौचाचार नहीं जानते हैं तो वो ऐसा ही बोलेंगे ये तो सब भेदभाव करने के लिए बोला सबको गले लगाने बोला अभी तो कोई किसी राजने राजनेता को हिम्मत ही नहीं होगा गले लगाएंगे लोगों को नहीं लगा सकते अब क्यों डर जाता है तो कोरोना हो जाएगा बीमार हो जाएगा इसका मतलब कोरोना अभी आया नहीं है कोरोना तो पहले कितने बार आके चले गए होंगे कितने बार ऐसे कोरोना जैसी बीमारी आए होंगी तो उन्होंने वो व्यवस्था बना के रखी है अब जो है ये व्यवस्था को मानेंगे बोले ब्राह्मणों ने अपना जो है इसके लिए बनाया कुछ नहीं है उनका सौज आदि नियम अलग है क्षत्रियो का अलग है अलग अलग वर्गों के लिए अलग है क्योंकि उस, उनके काम के व्यवहार के अनुसार ऐसा नियम होता है अब जो फैक्ट्री में काम करने वाले उनके साथ जो व्यवहार करेंगे और दूसरे जो डॉक्टर आदि होंगे अब जो वो, वो, वो, क्या इसमें ऑर्थोपेडिक तो सर्जन होंगे या ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर होंगे उनको कितना शुद्ध रखना पड़ता है कितना शौच कितना कितना हाइजीन रहना पड़ता है क्योंकि वो ऐसा काम कर रहा है अब उसी से आप झाड़ू लगा देंगे उसी से दौरा कराएंगे तो वो कैसे साफ रख सकते अपने को तो ये व्यवस्था के दृष्टि से उन्होंने ऐसा कहा था उसको अलग अलग प्रकार से होगा तो ये हमारे जो शहजाती नियम है बिल्कुल साइंटिफिक है इतना शास्त्रीय है कि यदि आप उसका पालन उसका यथार्थ जानेंगे तो आपको बहुत कुछ मालूम होगा कि ये किसके लिए कहा गया ऐसा कोई भेदभाव उत्पन्न करने के लिए नहीं है इसीलिए ये देवादियों को कर्म का अधिकार नहीं है कहा क्योंकि उनके पास वो सामग्री नहीं मिलती है और जहां ये सामग्री नहीं मिलते हैं विदेशों में सामग्री नहीं मिलते अब देखिए देवाधि कर्म नहीं कर सकते फिर अमेरिका रहने वाले कर्म कैसे करेंगे हम देवादि देवदा हमारे बहुत बड़े देवदा जिनको जिनके लिए हम कर्म करते हैं बड़े आराध्य होते हैं उनको हम कर्म में अधिकारी नहीं मानते फिर हम आ, इनको अधिकारी कैसे मानेंगे क्योंकि उनके पास भी वही स्थिति है उनको कोई सिखाया नहीं कि यह कर्म कैसा करना है इसीलिए हम उनको अनधिकारी मानते तो देवादि भी अनधिकारी है और ये पहले प्रथमा अध्याय में तृतीय पाद में देवादि देवदा अधिकरण आदि आए हैं वहां इसके विषय में चर्चा हो रही है फिर भी यहां विषय आ गया तो कहते कर्म शून्येश देवादिश देवदा हो कर्म नहीं है इसका मतलब क्या है कर्म से जो शुद्धीकरण होना था कर्म में जो कर्तव्य करके उनको आगे बढ़ना था वो देवदा नहीं कर सकते इसका दो अर्थ होता है एक तो देवदा पहले कर्म करके तैयार होके आया हुआ कर्म का जो फल है उनके पास पहले से प्राप्त है एक अर्थ ये होता है दूसरा वो करना चाहे तो भी नहीं कर सकता इसलिए यदि इंद्र को यदि कर्म करना है तो इंद्र को भूलोक में आना पड़ेगा भूलोक में आकर के यहां जन्म लेकर के फिर कर्म आगे फिर करना पड़ेगा ऐसा ही होता नहीं तो नहीं हो सकता अब क्या हुआ कि कर्म शून्य देवादियों में भी ब्रह्म विद्या मोक्ष फला कर्मशून्य है देवादी इसी प्रकार मैत्रेयी ब्राह्मण में कहा कि मैत्रेयी यद्यपि मैत्रेय भी कर्म नहीं कर सकती है स्त्री है वो कर्म नहीं करती है तो कर्म नहीं करने पर भी मोक्ष के लिए वो अधिकारी है क्यों ब्रह्म विद्या उनको प्राप्त हो सकती कर्म नहीं कर सकता ठीक है और कर्म से जो फल प्राप्त होना है वो हो गया अब वो अपने पदी के साथ याज्ञा के साथ मिलकर के जो भी कर्म की होगी और उसके द्वारा जो अंधकरण शुद्ध होना था वो हो गया उसके बाद में सा हो गई तब ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी यही व्यवस्था है कोई भेदभाव की व्यवस्था नहीं है सब ऐसा ही है अब ये यद्य दूसरा हो गया इसमें क्या कहा ईश्वर आदि याच् के परिपालन तो धर्म होने पर भी वो सीधा सीधा ब्रह्म विद्या के साथ मोक्ष के साथ संबंध नहीं वो कर्म शून्य देवताओं में भी ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है इससे क्या मालूम पड़ता है कि ब्रह्म विद्या के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं ऐसा कुछ दिखता है ना क्यों कर्म विद्या रहित देवदाओं को ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गया ऐसा तो ब्रदारण्य उपनिषद में आता यो यो यो, यो आ, ये देवेश ऋषिशु इत्यादि से बोला ना कि जो देवदाओं में ऋषियों में जो जो इसको जानता है और वो सब उसी प्रकार में ही सब कुछ हूं ऐसा जानता है ऐसे करके उधर है तो उसी को लेकर के देवदाधिगर में आया था अब ये वाक्य हो गया आगे कहते यद्य दर्शपूर्णमा स्वर्ग काम स्वर्ग ही लोकाय दर्शपूर्णमासा विज्ञेते वत्त ज्ञानकर्माभ्या अर्थवादो विध्युदेश कहते हैं यद्यपि तीसरे यद्यपि है अब ये यद्यपि को जोड़ते जाना आप कितने यद्यपि बोल रहे वो तो एक ही बनाएंगे वो अंत तक तो ये एक बात परिवराज का आदि बोला ये बात भी आपके ध्यान में लाया दूसरा आप ये तर्क दे सकते हैं कर्मशून्य देवताओं को भी ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है इसलिए कर्मशून्य जो भी है उनको सब प्राप्त होना चाहिए ऐसा आप कहेंगे ये भी बता दिया अब उसके बाद बोलते हैं जैसा स्वर्ग जाने के लिए कर्म करने के लिए कहा दर्श पूर्णमासाभ्या ये कहा स्वर्गा ये ही लोग आया स्वर्ग लोग के लिए ही दर्श पूर्णमासा विजे दे दर्श हवन किस लिए करते है? स्वर्ग के लिए करते ऐसा कहा ऐसा ज्ञान कर्माभ्या मोक्षा यदि विध्युदेश इसी प्रकार ज्ञान और कर्म से मोक्ष होता है ऐसा कोई विधि वाक्य मिलता ही नहीं मिलता तो ठीक था कि जैसा दर्श पूर्णमा कार्य होता है स्वर्ग होता है इसी प्रकार ज्ञान कर्म से मुक्त होता है ऐसा कहीं बोला ही नहीं है ऐसे कोई विधि वाक्य नहीं मिलता विधि वाक्य नहीं मिलने का अर्थ क्या है वो कोई कर्तव्य नहीं होता उसको कोई आदेश उपदेश के रूप में नहीं माना जा सकता यद्यपि ऐसा है उसमें भी यद्यपि लगाना है तो विधि उद्देश्य विधि हो या कोई उद्देश्य रूप से कहने वाला वाक्य हो यानी अपूर्व विधि हो अथवा अर्थवाद ऐसा कुछ भी नहीं मिलता नहीं ना भी और ऐसा भी नहीं है ना भी विद्यांश अद्यां साहित्यम एक फल उपाध हो और ये भी तो नहीं हो सकता है कि विद्यांश विद्यां च ये जैसा कहा विद्या और अविद्या कर्म और उपासना ये दोनों मिलके अथवा विद्या से हम ज्ञान ही ले लेंगे तो ये दोनों मिलकर के साहित्यम ये दोनों का सहभाव से ये एक फल उपाध एक फल के लिए उपाधि है कारण बनता है ऐसा भी नहीं है ये दोनों मिलकर के एक फल देगा ऐसा भी नहीं कहता क्योंकि दूर में दे विपरीत ऐसा कहा गया ये दोनों का फल देना दूर दूर रहे या विद्या या चा विद्या जो विद्या है ये दूसरा है। या विद्या दूसरा उत्तर एक उत्तर की ओर जाता एक दक्षिण की ओर जाता अब यह दोनों एक ऐसे हो सकते ऐसा करके कठोपनिषद में कहा इसलिए ये दोनों अलग अलग है ना दोनों का संबंध एक नहीं हो सकता ये भाष्यकार ने से भाषा में सब जगह इसके बारे में बताया तो दोनों अलग अलग है अविद्यामृतम तीर्थ अविद्य अमृतम अशन देल अवगमा कारण क्या है अविद्या के द्वारा ये मृत्यु को प्राप्त कर पार करके विद्या के द्वारा अमृतत्व रूप घृण्य को प्राप्त करता है ये सब फल बताया अलग अलग फल बताया इसलिए दोनों मिलकर के मोक्ष दे सकते हैं ऐसा भी नहीं हो सकता क्या क्या प्रॉब्लम है देख अब इसलिए ये सब समाधान करना है ये सब आप अभी तक जो अध्ययन किया ना उसके संबंध में ये सब ज्ञान आपको हो गया ये सब आपके मन में बैठा हुआ है वो सारा लेके विचार करना है उसके बाद उत्तर देंगे सारे का समाधान आए अब यह भी नहीं हो सकता अच्छा और ना पी और यह भी नहीं हो सकता कि तेने यदि ब्रह्मवि पुण्यकृत यदि ज्ञान कर्मण और एकस्मिन पुरुषे समुच्चय सिद्धि ज्ञान और कर्म एक पुरुष में नहीं हो सकता तेने यदि ब्रह्मविद्रह्मविद भी हो और पुण्यकृत पुण्यकृत भी हो ऐसा एक व्यक्ति में नहीं हो सकता ये भी भाष्य में जगह जगह बताया और भगवदगीता में तृतीयाध्याय एक भाष्य में ये विस्तार से बताया चतुर्थाध्याय भाष्य इसमें सब विस्तार से बताया है कि ज्ञान कर्म दोनों एक नहीं अनुष्ठान कर सकते ज्ञान कर्म का अलग अलग है प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग दो अलग है गीता भाष्य के भाषिकात में भाष्यकार ने बताया तो दोनों अलग अलग जाने वाले हैं। एक तो प्रजापति आदि के द्वारा प्रवर्तित है और दूसरा सनकादि के द्वारा प्रवर्तित है एक निवृत्ति मार्ग है ये प्रवृत्ति मार्ग है ये दोनों धर्म का सार है ऐसा श्रीमद भगवदगीता के भाष्य में उपोधात में भाष्यकार ने दोनों रास्तों को अलग कर दिया ऐसे में ये तो कभी नहीं कर सकता और अर्जुन को लेकर के जब आ, आ, आ, पूछा सन्यासम कर्मणाम कृष्णा पुनर्योगम से संसती इस प्रकार जब अर्जुन ने प्रश्न किया तो वहां भाष्यकार ने लंबा लिखा कि अर्जुन का प्रश्न का यह तात्पर्य है ही नहीं की ज्ञान और कर्म दोनों मिलकर के मोक्ष होता है ऐसा तात्पर्य नहीं है क्योंकि भगवान ने दोनों को अलग करके बताया करके भाष्यकार उस पर कष्ट इसका मतलब क्या है ज्ञान कर्म दोनों एक व्यक्ति अनुष्ठान करके मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता समुच्चय सिद्धि नहीं होती अब यह भी हो गया और क्या इतना ही नहीं आगे कह रहे हैं ब्रह्मविद पुण्यकृत पुरुषोच्चय ब्रह्मविद्यूष समुच्च अन्वाचयाथेन चकारेण एक पुरुष से अन्योन्य निरपेक्ष मार्ग संबंध सिद्धि उसका कारण बता रहे या जो ब्रह्मविद पुण्यकृत तेन व एक ही मार्ग है ऐसा दोनों के लिए कहा हुआ जैसा दिखता है ये वाक्य में ये श्रुति वाक्य में, तो ब्रह्मविद पुण्यकृत पुरुषों का दोनों का मार्ग समुच्चय अवगमन ये मार्ग समुच्चय दिखता है ऐसा करके एक ही मार्ग का एक ही को दोनों साथ में जोड़ दिया तो अनुआचय अर्थ है ना अनुआचय अर्थ में ना दोनों को संबंध करके दोनों को मिलाकर के एक अर्थ का जब निकालेंगे तो चकारे ना किन्तु यहाँ जो चकार है ना तेनेदि ब्रह्मविद पुण्यकृत तेजस अब यह चकार जो है ना ये चकार समुच्चय के लिए नहीं चकार किसके लिए है कि ये दोनों अलग अलग है बताने के वैसे चकार का सामान्य समुचय में भागा जाता है लेकिन अब ऐसा है राम राम और लक्ष्मण भी या राम भी लक्ष्मण भी ऐसा कहा तो इसका मतलब दोनों है दोनों है लेकिन दोनों एक ऐसा अर्थ है क्या ऐसा अर्थ नहीं दोनों अलग, अलग अलग ऐसा ऐसा होता है के लिए भी होता है और अन्नाजय के लिए भी होता है अलग करके भी होता है अन्वाजय अर्थ से चकार का एक एक पुरुष से एक एक पुरुष का अन्योन्य निरपेक्ष मार्ग संबंध सिद्धे उसी से अन्योन्य निरपेक्ष मार्ग का निश्चय होता है यानी एक के दूसरे के अपेक्षा नहीं जो ब्रह्मविद है उसके मार्ग अलग है और पुण्यकृत है उसके मार्ग अलग है अब ये कितना पॉइंट हो रहा है पॉइंट को एक एक करके ध्यान में रखना एक एक पॉइंट बता रही रहे ये सारा पॉइंट का उत्तर बोलना है अंत में अब एक ये भी एक पॉइंट है अब दिखता है कि एक पुरुष के द्वारा अनुश्चय हो सकता है पुण्यकृति चाह अमानव पुरुष पर्यतम अर्चिरादि गा प्रदीकालंबनाम अभिधान दूसरी बात यह है ये जो पुण्यकृत शब्द के द्वारा पुण्य किया है तो वहां जब वो अर्चिरादि मार्ग से यानी उत्तरायण मार्ग से ऊपर की ओर गति करते हैं तो अंत में आया अमानव पुरुषः एत्या एनान ब्रह्म गमयति ऐसा वाक्य आया वो वहां लोग के वहां पहुंच जाएंगे पहुंच जाने के बाद वहां एक अमानव पुरुष था। अमानव पुरुष मन मनुष्य नहीं है वो मनु के जो संतान है उनके इसमें नहीं आता उनके लिस्ट में नहीं आता वो बाहर के हैं वो मनु के संतान के बाहर के कोई आता है वो आकर के आप जो इधर से गए हुए लोग हैं, ऊपर लोग में ठहरे हुए हैं वहां विश्राम कर रहे हैं वो वहीं से फिर उनको मार्गदर्शन करके गेट बंद करके ले जाता है वो उसको पूछता है आपको कहां जाने का सर्टिफिकेट है वो देखेंगे फिर उनका जो पासपोर्ट विशा सब दे वो जहां ले जाना वही लोग में ले जाते हैं ऐसा करके कहा वो ब्रह्म ले जाने वाले के लिए वो गेट का काम करता है ऐसा एक अमानव पुरुष आता है ऐसा कहा अब ये ये किसको ले जाता है ये पुण्य लोगों को पुण्य लोगों में जाने वाले को ऐसा ले जाएगा ऐसा होता है पुण्यकृत अमानव पुरुष पर्यत अमानव पुरुष पर्यत जो क्रम बताया जो तीसरे अध्याय के प्रथम अधिकरण में जिसकी चर्चा हो गई थी प्रथम द्वितीय अधिकरण इत्यादि में उसके विषय में है अर्चिरादि मार्ग के द्वारा जाएगा ये कौन है ये प्रदी का आलंबन आना ये प्रदी का आलंबन है प्रदी को उपासक कै थे ये किसी प्रकार की उपासना प्रदी को उपासना करने वाले थे ये प्रदी को उपासना किस प्रकार की उपासना है प्रदी को उपासना सुना क्या है हा इसलिए बीच में पूछ रहा हूं कि आप घोष में बैठे हैं कि नहीं है तो प्रदी का आलम बनाना मने यह संपद उपासना में प्रतीक उपासना आता है तो ये प्रदी का उपासना वाले को छोड़कर के बाकी जाएंगे इत्यादि बताया है तो प्रदी का उपासना के संबंध में ये सब कहा गया है इनको ले जाता है इत्यादि ये सब जाते हैं दक्षिणायन नमा, उत्तरायण मार्ग से इनकी बात हो गई अब ये तो ब्रह्मविद के बारे में नहीं कहा ब्रह्मविद को कोई ऐसा ले जाता है ये तो कहा नहीं है ये तो पुण्य पुण्यकृतों के लिए तो अलग मार्ग हो गया वो अलग कर्म किया अलग क्वालिफिकेशन उनके पास है तो उस अलग जगह जा रहे वो तो कहीं जाता नहीं अब उसके बाद कहते हैं नाबी तान्या सत्य गामादि समुच्चय सिद्धि अब दूसरा क्या है कि मुंडकोपनिषद में एक वाक्य आया तदे दत्यम मंद्रेशु कर्माणि कवयो या न्यपश्यन बहुधा सन्धदा ऐसा वाक्य मुंडको परिषद में आया वो तृतीय ज्ञानी प्रथम मुंडक में तृतीय खंड में ये है कि वहां कहा कि ये जो जितने प्रकार के कर्म है तदेद सत्यम मंत्रु कर्मा जितने कर्म वेद में कहे गए हैं ये कवयो यान्य अपश्यन बहुधा संधदा इसका तो बहुत विस्तार है बहुत प्रकार के कर्म है और इन कर्मों का सबका आचरण करके आगे बता रहे तान्य आचरथ नियतम सत्य कामा वह सत्यकाम का अर्थ मोक्ष काम ही है जो मोक्ष चाहते हैं अच्छे मार्ग में जाना चाहते हैं उनको इन सब कर्मों का आचरण नियत करना चाहिए तान्य आचरथ नियतम सत्यकाम लोट लकार का प्रयोग किया उन सबका आचरण करना चाहिए लोके। ये सब हा पंथा यही आप लोगों के लिए शुद्धि का मार्ग है पुण्य का मार्ग यही है और इन सब का आचरण करना चाहिए ऐसा कहा वहां मुंडा गोपनिषद बोलते हैं यहां तो पूरा कर्म करने के लिए कहा और सत्य कामा सत्य कामों के लिए कहा सत्य सत्यकाम मोक्ष काम होते हैं। इनके लिए कहा तो अब हाँ समुचय दिखता है जो मोक्ष काम जो होगा उनको कर्म करना ऐसा दिखता है ना बोलते हैं नहीं अप्रतीते ऐसे प्रतीति नहीं है वहां वो कर्म करने के लिए तो कहा है लेकिन प्रतीति ऐसे नहीं क्यों सत्य शब्दस्य से चेश वह पुण्य सुक्रदो ब्रह्मलोका यदि वाक्य शेषात ये जो सत्य शब्द का अर्थ करते समय आगे का वाक्य का ध्यान रखना चाहिए कि ये शह पुण्य सुक्रदो ब्रह्म आगे जाके मंत्र में कहा यह जो ब्रह्म कहा है वो स्वर्ग है ऐसा अर्थ किया क्योंकि पुण्य ब्रह्मलोक सुकृत का ब्रह्म लोक जो होता है ना वो वो तो स्वर्ग ही होता है यदि वाक्यशेषा वाक्यशेष का संबंध किया और आगे फिर जाके प्रवाह दे अध्य रूपा फिर यज्ञ के निंदा भी की कि ये जो यज्ञ रूप जो नौकाएं है ना प्रवाह प्र नौका आप ये संसार को पार करना चाहते हैं और यज्ञ कर्मादि करके पार करना चाहते हैं लेकिन ये नौका ऐसा है ये कभी भी ढूंढ सकती इसमें जाएंगे वो बीच समुद्र में जा करके खराब हो जाती है जाते डूब जाते प्लवा ही है ये पक्के नहीं है ये कच्चे हैं अब वो कोई गारंटी नहीं है अब प्लव माने छोटे छोटे नाव के होते हैं अब वो कोई हवा आ गया डूब गया कुछ भी होगा अब इसके आवंबन करके आप संसार को पार करने के प्रयत्न करेंगे बहुत खतरा है क्योंकि डूबने की संभावना है ऐसा करके आगे जाकर के कर्मों की निंदा की मैंने कर्मों के द्वारा संसार को पार करने के जो विचार रखते हैं वो अच्छा नहीं है ऐसा निंद्य मानत्वाच वो निंद्य निंदा की गई है इसलिए भी सत्य लोग विषयत्वाद ये सब जो है ना सत्य लोग को विषय करता है और ये तो परमात्मा प्राप्ति मोक्ष के लिए नहीं कहा ये भी ऐसा नहीं कर्म करने के लिए वहां तक कहा और ये तो हो गया फिर एक ना भी जोड़ दिया एक एक पॉइंट है अब एक नाभ के बाद दूसरा ना भी फिर आपको और स्मरण होगा सत्य न लभ्यस्त बसा ये आत्मा यदि समुचय सिद्धि अब देखिए कितना उनके पास ये सारा है ना ये बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं उनको पूरा सूझ याद रहता है और सारा लोग कहाँ कहां कौन सा कौन सा नियम बताए सारा याद है उनको एक एक करके आपको सुना रहे कि आप ये तर्क देंगे तो ये उत्तर है वो तर्क देंगे तो ये उत्तर है सारा एक साथ बता रहा अब पूरा एक पैराग्राफ में बोलने के लिए ही यह ऐसा वो संक्षेप कर रहे हैं क्योंकि ये जो अधिकरण है ना ये अधिकरण में भाष्य कम है तो अधिकरण के पूरे पृष्ठभूमि ये दे रहा है क्यों अधिकरण में क्या विचार करने जा रहे हैं क्योंकि भाष्यकार ये अधिकरण में जो कुछ कहना है वो सारे दूसरे अधिकरण में कहेंगे अगले बाल अधिकरण सर्वापेक्षा यहां में वो विस्तार से कहेंगे तो इस अधिकरण में संक्षेप में ही सूत्र का अर्थ कर दिया इसलिए ये ये बैकग्राउंड दे रहे हैं कि किन विषयों के आधार पर यह निश्चय किया होगा ऐसा और एक वाक्य आता है उसमें कहता है कि सत्य के द्वारा सत्येन न उस आत्मा को सत्य से प्राप्त करने की चेष्टा करो आप झूठ बोल करके गोड़माल करके कभी भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते साधक भी नहीं बन सकता इसलिए जो सत्यान्वेषी है आप साधन करते हैं मोक्षक मार्ग में चलते हैं तो किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलना चाहिए झूठ से परहेज करना चाहिए आप झूठ बोली दिया तो फिर वो आ, काम होगा नहीं कुछ होगा नहीं वो आत्मा से आप दूर हो जाएंगे जितना एक एक बार झूठ बोलेंगे उतना आप आत्मा से दूर हो जाएंगे क्योंकि आत्मा तो सत्य के साथ जुड़ा हुआ है बीच में झूठ झूठ आकर के उसको दूर कर देता है इसलिए सत्य न ऐसा वो आत्मा तो सत्य से प्राप्त होता है फिर तपसा फिर भी करनी पड़ेगी उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए तो तपसा लभ्य दे लिभ्य आत्मा सत्य के द्वारा तपस्या के द्वारा ही वो आत्मा प्राप्त होती है नहीं तो प्राप्त नहीं होता अब क्या है यहां सत्य को तपस्या को आत्मा का साधन बताए आप बोलेंगे नहीं वो ज्ञान से नहीं होगा तब से अभी करनी पड़ेगी और सत्या आदि वाक इंद्रिय का परिपालन ये भी करना पड़ेगा बोलते हैं इसके साथ समुच्चय हो जाएगा बोलते हैं ना भी समुच्चय सिद्धि उसके साथ भी मोक्ष का समुच्चय नहीं ज्ञान का समुच्चय नहीं क्योंकि यहाँ तपस शब्द देना ना यहाँ जो तपस शब्द आया उसके द्वारा क्या लेना मनसियाणाम जम परम तब इति तपसो अभिधात यहां जो तपस्या है वो मन और इंद्रियों का परम एकाग्रता को तपस्या कहा बाकी जो कर्मकांड में प्रोक्त तपस्या यहां नहीं है यहां तो मन और इंद्रियों को संयम करना तपस्या है ऐसे तपस्या को करने के लिए कहा उसी के द्वारा आत्मा प्राप्त होती न च अविद्या निवृत्ति कर्म साध्य अब यहां थोड़ा वो वाक्य को बदलने के प्रयत्न कर रहे हैं कि अविद्या निवृत्ति दो कार्य हमको करना है एक तो ब्रह्मात्मदा ज्ञान प्राप्त करना है और दूसरे अविद्या की निवृत्ति करनी इसीलिए द्विवचन दिया है कहां विवचन दिया है हाँ ब्रह्मात्मता निवृत्ति ये द्विवचन है मती ही मती ऐसा तो ब्रह्मात्मदा और निवृत्ति ये दोनों कर्म साध्य न कर्म साध्य ये भी द्विवचन है कर्म के द्वारा सिद्ध होने वाला नहीं है क्यों नहीं होता है कहते हैं कर्म वासनाया विज्ञान एने वा निवृत्ति श्रवणात् क्योंकि कर्म वासना की निवृत्ति भी विज्ञान के द्वारा ही होती है ऐसा सुना है कर्मवासना की निवृत्ति तो ध्यान से होता है शरीर इन्द्रिय संबंध तो कर्माभाव स्वयं निवर्त और है और शरीर इंद्रिया आदि का जो तो संबंध है वो कर्म ना होने पर वो स्वयं निवृत होता है शरीर इंद्रिया का कर्म के साथ संबंध है जब कर्म निवृत्त हो गया तो शरीर इंद्रिया निवृत्ति होगा फिर शरीर इंद्रिय का क्या काम होगा चले कर्म की निवृत्ति कर्म वासना की निवृत्ति ज्ञान से और कर्म वासना निवृत्त होने पर शरीर इंद्रिया का संबंध निवृत्ति भी हो जाती है इस प्रकार से वहां होता है इसीलिए ब्रह्मात्मदा और अविद्या निवृत्ति ये दो तो कर्म नहीं है तस्मात् प्रमाण अभाव फला अभाव न समुच्चय सिद्धिर यद्यपि लगा यद्यपि ऐसा है तो इतने में हमको समझ में आता है कि प्रमाण के अभाव होने पर कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जो कहता हो कि कर्म से ज्ञान होता है मोक्ष होता है ऐसा कहता हो प्रमाण नहीं मिला फला अभाव आता और ऐसा फल इसमें मिलेगा भी नहीं जो कर्म करेंगे तो मोक्ष मिलेगा ऐसा फल मिलेगा नहीं तो फला अभाव होने पर कर्म और प्रमाण अभाव होने पर दोनों कारणों से समुच्चय की सिद्धि नहीं होती है किसकी समुच्चय कर्म और ज्ञान के समुच्चय की सिद्धि नहीं होती है कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर के मोक्ष प्रदान करे ये होता नहीं यद्य भी पूरा नहीं हुआ अभी यद्यपि तथा भी अब यहां तक जितने यद्यपि बोला सबको मिलाकर के यहां तथा भी जयागा मान इतने यद्यपि के लिए यह तथा भी है फिर भी मतलब अभी और कुछ बोलना चाहते जो कुछ बोला एक पक्ष में चला गया यद्यपि सब ऐसा है आपको ये बहुत सारे प्रमाण मिलेंगे और दोनों साथ में नहीं हो सकता इत्यादि सब हो गया तथा भी अब फिर भी फिर भी क्या हुआ विविधि संधि यज्ञ न इच्छा संयोगात ज्ञान साध्यदा प्रतीत एक वाक्य आता है ब्रदारण्य में यज्ञ विविधिशंती ऐसा आया ये जो साधक लोग हैं उस आत्मा को जानने के लिए यज्ञ दान तपस्या आदि का प्रयोग करते ब्राह्मणा विविधिशंति यज्ञ दान तपसा अनाशके ऐसा ब्रदारण्य का वाक्य आता है चतुर्थ अध्याय चतुर्थाध्या चतुर्थ ब्राह्मण के अंत में आता है तो वो उसमें क्या कहा अब जो जानने की इच्छा करता है जो ब्राह्मण आहमन साधक जो हो गए हैं तैयार हो गए हैं अब वो पूर्व में उनके वहां जो है पापादि कर्म से मुक्त होता है पापादि कर्म से मुक्त होने के बाद में शुद्ध हो गया और शुद्ध होने के बाद में तमेदम वेदानुवचने न विविधिशं ब्राह्मण यज्ञ दानेन तपसा अनाशके न ऐसा वाक्य हुआ अब ये वाक्य का पूरा विषय अभी देखना अब उसमें तो स्पष्ट बोला तम ये दम, उस आत्मा को जानने की इच्छा करने वाले जो है वेदा अनुवचने न वेद का अध्ययन करने के बाद वेद मंत्रों के प्रमाण के द्वारा और यज्ञ यज्ञ येच्चे के द्वारा दाना दान के द्वारा तपसा तपस्या के द्वारा वो सबको अनाशके न जो निष्काम भाव से करते हैं इन सब के द्वारा अनाशक जो नाश वाला है वो तो सकाम होता है जो नष्ट होता है तो निष्काम होगा तो वो अनाशक होता है शुद्ध भाव से जिसको किया जाए ऐसे यज्ञ न दाने न तपसा वेदानुवजने न ये सारे वहां साधन के रूप में कहा विविधि संधि वेदिछ अब क्या तो सीता बता रहा आपने बोला ये सबका समचय नहीं होगा तो ये तो बता रहे ना होगा ऐसा लिए विषय आ गया तथापि तथा इसलिए लगाया यदि इच्छा संयोगा ये विविधि संधि में जो इच्छा संयोग है इसके साथ ज्ञानस्य साध्यदा प्रतीतो प्रतीत ज्ञान यज्ञादि का साध्य है ऐसा प्रतीत हो रहा है इसलिए यज्ञ करणता साध्य ज्ञाने नन्वया क्यों ऐसा क्योंकि विविधि संधि में जो इच्छा और इस इच्छा का जो फल है ज्ञान प्राप्ति क्योंकि इच्छा तो आप कोई प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो वेदितुम इच्छा जानने की इच्छा हो रही है विविधी प्राप्त करने का साधन आप खोज रहे तब आपको क्या मिला वेदानुवजने ना यज्ञ न तपसा ये सब मिल गया ये सब साधन है क्यों सब में कर्ण विभक्ति है कर्त करण तृद्धि या तृतीय विभक्ति लगी तो कर्ण विभक्ति लगने के कारण सब उसमें आ जाता है ये ना अब यह कर्ण दिखता है तो कर्णतायाज्ञ न में जो कर्णता है ये तो साध्य ज्ञानेन ना अन्वया साध्य ज्ञान के साथ अन्वय करेगा इसका मतलब यज्ञ करने से ज्ञान होगा ऐसा होता है ठीक है ना ये तो है यज्ञादी नाम इश्यमाण अपरोक्ष ज्ञान साधनत्व अवगतम तब क्या ज्ञान ज्ञात हुआ कि यज्ञादी जो करने की इच्छा करते हैं वो यज्ञादि के द्वारा ही अपरोक्ष ज्ञान साधनत्व यही अपक्ष ज्ञान का साधन है ऐसा सिद्ध होता इस वाक्य से तमेदं वेदान ब्राह्मण विविधिशंधि यज्ञाशक ये जो कहा इसमें से यही सिद्ध होता है कि यज्ञादि अपरोक्ष ज्ञान के लिए साधन है ऐसा सिद्ध होता तो सोट नहीं सकते ज्ञान से ज कर्मणाम अनुपयोगात ज्ञान साध्य मोक्ष प्रत्येव कर्मणाम साधनत्व वाक्यतात्पर्य प्रदीयत यदि प्राप्त तब hmm. क्या प्राप्त हुआ है इस वाक्य से पूर्व पक्ष की दृष्टि से क्या प्राप्त हुआ ज्ञान से ज ज्ञान क्या है प्रमाण का अधीन होता है ये ज्ञान ज्ञान क्या है कि प्रमाण का अधीन होता है कुछ भी प्रामाणिक ज्ञान चाहिए हमारे पास कितने प्रमाण है क्या प्रमाण ज्ञान क्या होता है ज़्षन्ग। हाँ? ज़्षन्ग तो है। हाँ वो उनका है वो अलग अलग उनके लिए अलग अलग है तो प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है हाँ अर्थापति तक मान लो तो पांच प्रमाण है तो पांच प्रमाण या छह प्रमाण जो भी मानते हैं तो पांच प्रमाण तो है ही अर्थावति तक तो भाष्यकार ने ये पांच प्रमाणों को जगह जगह कहा है ऐसा छह प्रमाण को भाष्यकार ने जगह जगह नहीं कहा है तो जहां भी उन्होंने प्रमाणों के नाम लिया इन पांचों का नाम लिया प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द और अर्थापत्ति तो इन प्रमाणों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम ज्ञान कहते हैं क्योंकि प्रमाणाति प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि प्रमेय सिद्धि प्रमाण होगा तो प्रमेय की सिद्धि होगा और प्रमाण के द्वारा ही प्रमा उत्पन्न होगी प्रमाण से उत्पन्न को प्रमा कहते हैं तो प्रमा क्या है वही ज्ञान यथार्थ तो ज्ञान को प्रमा कहते हैं अच्छा अब ये ये आप देखिए ज्ञान पर प्रमाण के आधार पर है और कर्मणाम अनुपयोगा और वहां तो कर्म का कोई उपयोग ही नहीं ज्ञान तो प्रमाण से बात प्राप्त होगा ना कर्म क्या करेगा वहां कर्म कैसे ज्ञान को उत्पन्न करेगा समस्या यह ना जिसको जो उत्पन्न करना चाहिए वही उसको उत्पन्न करेगा प्रमाण जो है ज्ञान को उत्पन्न करेगा प्रमाण एक कारण होता है प्रमाकरण प्रमाण और प्रमाकरण प्रमाण क्या करेगा प्रमा को उत्पन्न करेगा अब ये जो कर्म है कर्म तो प्रमाकरण तो है नहीं क्योंकि प्रमा के कारण जितने भी बताए उसमें कर्म नहीं आया आया है क्या नहीं है तो प्रत्यक्ष आदि में कोई भी प्रमाण में देखो उसमें किसी में कर्म नहीं आया वो पंच ज्ञानेन्द्रिया षडेंद्रिय हो गया प्रत्यक्ष के लिए और हनुमान के लिए जो है व्याप्ति है इत्यादि जो है एक एक का ऐसा है उसमें जो कारण बताया है उन कारणों में कहीं भी कर्म को कारण नहीं बताया बताया क्या नहीं हाँ तो ये इसीलिए फिर आप आप कैसे कहोगे आप प्रमाण से ज्ञान उत्पन्न होता है तो कर्मों को यदि कारण मान लिया होता वो कोई इंस्ट्रूमेंट मान लिया होता तो हो सकता था ऐसा तो कितने भी प्रमाण माना उसमें कहीं भी कर्म को कारण नहीं माना वो पहले सुनो ना अभी उसी के ऊपर विचार कर रहे हैं अब वो बोला तो है ही नहीं इतने तृतीय अभिव्यक्ति है तो आपको ज्ञान उत्पन्न करना है उत्पन्न करना आपको और कुछ है और आप बना रहे कुछ और ऐसा कैसे होगा तृतीय अभिव्यक्ति लगाओ तो है आप तो नहीं मना कर रहे तृतीय अभिव्यक्ति लगा तृतीय अभिव्यक्ति का अभी लगाओ तो उसको तो का संबंध दिखना पड़ेगा आपने जो प्रमाण पड़ा है उसमें कहीं कर्म आया क्या नहीं आया फिर कैसे मान रहे हैं कि आप कर्म से ज्ञान उत्पन्न होगा वो जो ज्ञान है वो प्रमा है प्रमा तो प्रमाण से उत्पन्न होगा वो प्रमाण में कर्म आया नहीं है तो फिर कर्म ज्ञान को उत्पन्न कैसे करें बस सिंपल सी बात है तो तृदिया बोलने से क्या होता है त्रिजिया तो और भी काम के लिए होता है कई बार अब वो त्रिदिया का अर्थ बताएंगे इसलिए ज्ञान से प्रमाण आयत्त आयत तो आश्रय होने के कारण कर्मणाम अनुभवी होगा कर्म का कोई उपयोग नहीं और ज्ञान साध्यम मोक्षम प्रत्येव कर्मणाम साधनत्व अब यदि कर्म का उपयोग तो वह ज्ञान उत्पत्ति के लिए है ही नहीं अब ध्यान दे तो क्या बोल रहा है इसलिए मैंने बोला पंक्ति जो बोल रहे हैं ना उसका एक एक पंक्ति में एक एक विषय है इसके बीच में मन इधर उधर जाए गया तो पता नहीं चलेगा क्योंकि ये शारीरिक नया संग्रहकार ये प्रकाशात्म यदि जी बहुत गंभीर बोलते हैं वो इधर उधर नहीं जाते बिल्कुल जो वकील की भाषा है वैसे बोलते हैं वो एक शब्द भी ज्यादा नहीं लगाते आपने देखा ना उनकी शायरी एकदम बिल्कुल आपको न्याय ग्रंथ जैसा अध्ययन कर रहे हो वैसा पढ़ना पड़ता है नहीं तो वो छूट जाएंगे अनावश्यक नहीं बोलते तो क्योंकि संक्षेप में बोलना है उनको हाँ इसलिए बिल्कुल न्याय की भाषा बोलते अब क्या है कि ये अभी इस प्रकार से पहले अवगतम मनी ऐसा हो गया क्या हो गया इतना दीना विषयमाण ज्ञान साधनत्व अवगत वहां तक बोल के रुका रुकने के बाद में कहता है कि इतना अभी अवरोक्ष का ज्ञान साधन तो हो रहा है किसके लिए किसके प्रमाण से विधि संदीप शास्त्र के अनुसार इसमें तो बोल रहा है ना इतने बसा तो वो ज्ञान के लिए प्रमाण दिख रहा है ऐसा हो गया किंतु हमने जितना प्रमाण के लिए देखा तो उसमें से कहीं भी कर्म के लिए प्रमाण नहीं है ज्ञान के लिए कर्म प्रमाण नहीं है ऐसा है तब क्या करना है अभी बता तब क्या करना है तब तो ज्ञान से प्रमाण आयत कर्मणाम अनुभयोग अनुवयोग मान किसके लिए अनुभयोग है कर्म ज्ञान हाँ ज्ञान के लिए कर्म प्रमाण रूप से अनुभयोग है ठीक है ना हाँ इतना ही बोला और आगे बोलते ज्ञान साध्यम मोक्षम अब क्या है ज्ञान के द्वारा साध्य होता है मोक्ष ये हमने सुना है मोक्ष किसका साध्य है ज्ञान से साध्य है ना ये तो पक्का है कर्म से भक्ति से नहीं है अच्छा है योग से नहीं है अच्छा आप तो पक्का वेदांती हैं हाँ ठीक है तो ज्ञान साध्य है ऐसा है तो ज्ञान साध्य मोक्ष हो गया ठीक है अब दो बातें हो गई एक तो ज्ञान प्रमाण के द्वारा प्राप्त होगा और कर्म को प्रमाण नहीं माना कर्म के कोई उपयोगिता ज्ञान की सिद्धि के लिए नहीं है क्योंकि प्रमाण के द्वारा ज्ञान होता है वो नहीं हो सकता वो एक तरफ चला गया दूसरा पॉइंट क्या है कि ज्ञान का साध्य है मोक्ष ज्ञान मोक्ष को सिद्ध करता है अब क्या होगा कि ज्ञान मोक्ष को सिद्ध कर रहा है अब कर्म मोक्ष को सिद्ध करेगा कि नहीं करेगा यह देखना है लेकिन कर्म ज्ञान को सिद्ध नहीं कर सकता ऐसा यह पक्का हो गया क्यों क्योंकि ज्ञान तो प्रमाण से सिद्ध होता है और कर्म को प्रमाण नहीं माना है ठीक है ना ये पॉइंट ध्यान रखो दो बातें हैं एक तो ज्ञान का साध्य मोक्ष है जो हम सुन के आए अभी तक और दूसरे पॉइंट है कि ज्ञान वो जो साध्य ज्ञान मो, साध्य मोक्ष है और मोक्ष का जो साक्षात साधन है ज्ञान उस ज्ञान का कारण है प्रमाण ज्ञान का कारण प्रमाण है और उस प्रमाण में कर्म नहीं आया इसका मतलब कर्म ज्ञान को उत्पन्न नहीं करेगा किंतु ज्ञान तो मोक्ष को उत्पन्न करेगा वो तो प्रमाण के द्वारा होगा ठीक है जो षठ प्रमाण है इसमें से किसी से ज्ञान होगा और फिर मोक्ष उत्पन्न होगा ऐसे में फिर क्या करेगा क्या किया जाए अब वेद वे वाक्य बोला क्या बोला विविध संधि दानसा बोल दिया तो वो क्या बोल रहे इधि प्रत्येव ज्ञान साध्य मोक्ष प्रत्येव कर्मणाम साधनत्व वाक्य तात्पर्य प्रतीयता प्राप्त हाँ तब क्या करना पड़ेगा चलो ज्ञान के लिए तो कर्म प्रमाण नहीं बनेगा कारण नहीं बनेगा ठीक है अब ज्ञान का साध्य जो मोक्ष है मोक्ष तो कर्म से हो जाएगा इसमें क्या बात है हाँ, बाईपास करेगा ना ओह हो बाईपास करेगा ओह उसमें मतलब उनको अभी वाक्य तो बोल रहे हैं ना इतने ना दारे ना अनासगेना बोल रहा है तो वो अभी आपको समस्या क्या है कर्म से ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा क्योंकि ज्ञान के प्रमाणों में कर्म को नहीं माना है वो तो कहीं भी कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि ज्ञान कर्म का प्रमाण ज्ञान है ऐसा नहीं माना तो इसलिए वो तो चला गया अब हम, हम अभी अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि कर्म करने के बाद में सब ज्ञान होगा और ज्ञान के बाद मोक्ष होगा ऐसा सोच रहे थे लेकिन ये तो प्रक्रिया भी नहीं बनता क्योंकि ज्ञान को कर्म उत्पन्न नहीं कर सकता क्योंकि कर्म भाव नहीं है उसमें ठीक है ना इसलिए वो एक चला गया फिर क्या रह गया अब जो मोक्ष है वो मोक्ष के जैसा ज्ञान उत्पन्न कर रहा है मोक्ष को उसी प्रकार कर्म भी उत्पन्न कर सकता है ये वाक्य का अर्थ तो हो सकता है ना तो यज्ञ न दाने न तपसा अनाशक है ना वेदान ना यह भी आ गया तो इसीलिए अब मोक्ष के लिए ज्ञान के समान ही कर्म भी साधन हो सकता वो ज्ञान को प्राप्त करा करके नहीं सीधा अब क्या होगा अभी विचार करेंगे वो, वो क्या होगा अभी निश्चय नहीं हुआ तो अभी क्या होगा ये तो होना ही है आप जो है ना प्रक्रिया देखो कि आपको आप क्या सोच रहे थे कि कर्म जो है ज्ञान को उत्पन्न करेगा और ज्ञान के बाद मोक्ष करेगा ऐसा बोलते आ रहे थे समझते आ रहे थे ऐसा नहीं होगा क्योंकि ज्ञान को हमने प्रमा माना है वो प्रमाण क्या उत्पन्न होगा और कर्म में कर्म प्रमाण है नहीं ये तो आप स्वीकार कर रहे फिर कैसे आपने मान लिया कि कर्म से ज्ञान होगा कर्म से ज्ञान होता हुआ एक भी उदाहरण दे दो ना कहीं कर्म से ज्ञान हो रहा है होता है क्या कर्म से आज तक ज्ञान किसी को हुआ नहीं तब क्या कर क्या किया जाए तब तो फिर यह वाक्य तो जोड़ना पड़ेगा वाक्य तो कह रहा है इतने ना दाने ना ऐसे तो में इस वाक्य का अर्थ यही होगा कि कर्म से ज्ञान नहीं होता है ये ठीक है लेकिन कर्म से मोक्ष हो जाए अब ज्ञान नहीं होता तो कहीं ना कहीं इसको रखना पड़ेगा ना तो इधर नहीं होगा तो वहां तो मोक्ष हो जाएगा अर्थात ज्ञान से भी मोक्ष होगा और कर्म से भी मोक्ष होगा विकल्प है अब जो आप अपनाना चाहते कर सकते हैं ये कहना चाहते देखो कितना सुंदर उन्होंने बताया अब अब इसका समाधान देखेंगे जैसा भी वो बताएंगे प्रत्येक कर्मणाम साधनत्व तो ज्ञान साध्य मोक्ष के प्रति ही कर्म को साधन मान करके वाक्य तात्पर्य प्रति यदाई वाक्य का तात्पर्य से यही लगता है ऐसा ये होगा करके लिखता तपस् भी होगा इसी प्रकार क्योंकि तपस्व को भी कोई ज्ञान का साधन नहीं माना प्रमाण का प्रमाण तो है नहीं तपस् तो तपस्या भी मोक्ष होगा और कर्म से भी मोक्ष होगा अब भक्ति से भी मोक्ष होगा ज्ञान से भी मोक्ष होगा।, होगा।, होगा सभी से मोक्ष होगा डायरेक्ट बीच में ज्ञान नहीं अभी हम कह रहे हैं क्या कह रहे हैं भक्ति से ज्ञान होगा और ज्ञान से मोक्ष होगा यही तो रास्ता हम सीढ़ी बना के रखे लेकिन वो सीढ़ी गलत है कारण क्या है कि हमारे शास्त्र के अनुसार भक्ति को भी ज्ञान का करण नहीं माना कर्म को भी ज्ञान का करण नहीं माना तपस्या को भी ज्ञान का करण नहीं माना हाँ वही वही सीधा ज्ञान से मोक्ष हो रहा है जैसा हो रहा है वैसे भक्ति से भी तपस्या से भी इससे भी हो सकता है ऐसा ये वाक्य में दिखता कौन सा वाक्य में दम वेदान वचन ब्राह्मण विधिशंधि यज्ञ दान तपसा अनाशकन ये जो वाक्य है इस वाक्य से ऐसा दिखता है ठीक है ना तो आपको अभी पूरा कन्फ्यूशन होगा फिर उसके बाद कुछ समाधान होगा आ, तो अभी यहीं रुकते हैं समय हो गया ओम पौर्णमद पूर्ण मिदम पौर्ण पूर्ण मुदस्ते पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति, शांति।